शास्त्रीय भाषा में मूढ़ता कई गीताकार तो कहते हैं विमूढ़ उपसर्ग लगाकर विमूढ़ नानू पश्चंती पश्चंती ज्ञान चक्षुषा लोग उस अपने तत्व को अपने स्वरूप को नहीं जान सकते पश्चंती ज्ञान चक्षुषा एक ज्ञान सत्ता ही सबको देखती है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 एम शू जो बे हाथ हे पग हे मोड़ू हे आंख हे बीजू शू हम कपड़ा पहरेला से आप पेट पहोतिय हे आप शर्ट पहली पंचयू पहरिय हूं बीजू शू हम आप दाढ़ी रोज करी से नहीं करता बीजू शू तो आंखी तो येखाण तो आंख का जो दृश्य है उस दृश्य में बुद्धिव्रति है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 तो जो पुण्य करेगा वो सुख भोगेगा पाप करेगा वो दुख भोगेगा तुमने तो किया नहीं जो करेगा वो भोगेगा अत्यारे, कोई कोई गजुए कापता हे शहर कोई कोई ने आंखे मारता हे कोई माछली खाता हे कोई मरघू के बकरू कापता हे पर तुमने चिंता है नहीं कोई हाँ आप लगे अत्यार कोई मंदिर में ही जता कोई संतना दर्शन करीने अंदर न मंदिरे खोलता हई दान पुन करता हे कोई गरीबों ने कई साधु संतों की सेवा करता हे तमने तो लगे कि हमें सेवा कर रहा पग दबाई रहा है बाप जी ने कर, सेवा कर रहा है नहीं क्योंकि क्यों? क्यों? वो लोग कर रहे हैं तो उनको आप अपने से अलग मानते ना तो उनका कर्म आपको नहीं लग रहा है ऐसे आत्मा का ज्ञान हो जाएगा तो शरीर का इंद्रियों का मन का किया हुआ आपको आरोप नहीं होगा जय जय अपने स्नान नहीं किया अभी तक ब्रह्म स्नान सुबह खाली दो बार किया स्नान क्या बुद्धि प्राण ये सब साधन है मारो पग कोई दीध तो पग मारो पग तो तब पग नहीं न पेला आ बधु ठाकुर गोविंद जी कन्हैया कनैया पोते आई जाए ठाकुर जी आई जाए अल्लाह अल्लाह ना बाप आई जाए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 ज्ञान एमना माच है जू तुम्हारी गाल पे नहीं आती वो इधर ही घूमती है उसका अपना रेंज है उतना समझते कि मेरे इधर ही घूमने जैसा इधर जाऊंगी तो खतरा है कदम के, के जूं जू उजन गिल्लत के कही जूं डिठी इतना ज्ञान उनमें भी है उपचेतन तो परमात्मा ज्ञान स्वरूप है उनके अपनी अपनी इंद्रियों में यथा योगी प्रकाश करता इसीलिए भारत का ऋषि है कि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 सुखी हो जाना मैथुन करके सुख भोगना दुख तो तो दुखी हो जाना, तो भया, भया भी तो जाना, भय भय है खाना अपने अपने योनि के अनुसार तो भी है मनुष्यों में भी इतनी अकल है इतना ही अगर है तो कोई मनुष्य मनुष्य कहला के कला धर्मो ही एको अधिको नाराणाम धर्म ही एक मनुष्य में अधिक बात है इसलिए मनुष्य सब पशु प्राणियों से हाथी घोड़ाओं से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 डिप्रिंट करा दिया किसी का था अपना लिखा हुआ नहीं था पहले ये मेरे को खटका था कि ध्यान ध्यान होना ही चाहिए समाधि लगनी चाहिए ध्यान होना चाहिए फिर जब वो पड़ा कि थातु कोई ने ध्यान हे तो प्रारंभ केव है ला बाप नातु कोई ने ज्ञान हे तो प्रारंभ तव है धातु कोई ने दुख है तो तु प्रारंभ तेव है ले आ, आ, तो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 जब माला करने के बाद ये बात समझ में आ जाएगा हा भूल जाओ संसार की बातों को आयास छोड़ दो कभी कभी तो याद करना पड़ता कि खाना खाया कि नहीं खाया आनंदी मां को रेलवे स्टेशन पर ले गए पूछा कि माता जी कहां की टिकट लाऊ मां काशी की लाऊं कि दिल्ली की टिकट ले आऊं, देहरादून की लाऊं, वो सोच में पड़ गए भाई अब क्या पता कहीं के भी ले आओ है देख लो है जीवन मुक्त लोग कोई आयास नहीं अपने ओर से तुम लोग ऐसा नहीं करना आर्टिफिशियल हम <coughs> लोग आयास में लगे हैं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 कृति जो कि आएगी वो दृश्य होगी वो तो दृष्टा है इसमें बड़ी श्रद्धा है हैं तड़प भी बहुत है मैं बोले बापू आप कोई आज्ञा करो मैं क्या आज्ञा हमारे आज्ञा पैदा हमारे आज्ञा पालने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ आज्ञा कोई मानने वाला मिलता ही नहीं बोले बापू आप करके देखो आज्ञा करके देखो नहीं क्या भाई हमारी आज्ञा झेलने वाले कहा है आप आज्ञा करो अच्छा देखेंगे भोय सुवाड़ू दुखे मारूं ऊपर थी मारूं मार एट करता हरी बजे तो करू नीह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 आया था मांगने और कृष्ण ने दुशाला भी छीन लिया मतलब भगवान कितने दयालु और फिर टनाटन कर दिया तो बोले कितने दयालो ये सात्विक श्रद्धा ये राजसी श्रद्धा है ना तो डामा डोल हो जाती और कामसी श्रद्धा है तो विरोध करती फाइटिंग करती श्रद्धे के प्रति श्रद्धा घटती बढ़ती करती पिटी खुटती रहती खुटती बढ़ती हाँ जी तो हम ये समझते हैं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 बैठो हो रो मे भूख ना लगी तरस ना लगी है मारे भी स्थिति थी गई देखा समाधि लागी गई जो लगी है वो टूटने के तरफ ही तो जा रही है जो बनी है ना ईश्वर ऐसा बनी चीज इतना तो पक्का करे कि सब सपना है तो सपना है बचपन स्वपना हरिओ राहु पुनिताश्रम के वहां मकान लिया तब सुपना वरी मकान लेके दस कुछ लेके जेठामल को देके चला गया वरी अपने में गया वो भी सुपना लड़की की शादी हो रही है साईं दया करना है हो गए भगवान वो भी सुपना अपनी शादी हुई थी तभी भी देखो तो अभी सुपना रोज सुपना होता है यार तुम मान लो तो बेड़ा पार हो जाए नहीं <laughs> <laughs> श्रीरे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 सत्य हरि भजन जगत सब स्वपना सत्य हरि भजन अब स्वप्ने जैसे जगत को सत्य समझ के फांफा मारते सत्य तो अपना स्वरूप है हरि भगवान जगत है स्वप्ना स्वप्ने का तो मान रहे सच्चा और जो सच्चा है उसका पता नहीं मनते होश्यार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 समझ लो तड़फ हो इस बात को ईश्वर अभिमुख होने को तो आसान है कठिन नहीं कठिन कठिन करके मुसीबत कर दिया अपने जी ऐसी ऐसी स्थिति होना चाहिए महावीर इतना कड़ा तब क्या हो क्या भाई पहले तो जब सतगुरु या ऐसा साफ सत्संग नहीं मिलता तो है तो मजूरी करना पड़ता है